पत्रावली छियासी स्वामी राम कृष्णानंद को लिखित ओम नमो भगवते राम कृष्णाया द्वारा द्वारा जॉर्ज डब्ल्यू हेल पाँच सौ इकतालीस डियरबोर्न एवेन्यू शिकागो 19 मार्च अट्ठारह प्रिय शशि इस देश में आने के बाद मैंने तुम्हें कोई पत्र नहीं लिखा पर हरिदास भाई के पत्र से सब समाचार मालूम हुए गिरीश चंद्र घोष और तुम सब ने हरिदास भाई की अच्छी खातिर की या ठीक ही हुआ इस देश में मुझे किसी वस्तु का भाव नहीं है पर यहाँ भिक्षा का रिवाज नहीं मुझे परिश्रम करना पड़ता है यानी स्थान स्थान पर उपदेश देना पड़ता है यहाँ जैसी गर्मी है जाड़ा भी वैसा ही गर्मी कलकत्ते से तनिक भी कम नहीं जाड़े की बात क्या कहूँ समूचा देश तो दो तीन हाथ कहीं कहीं चार पाँच हाथ गहरी बर्फ से ढक जाता है दक्षिण की ओर बर्फ नहीं पड़ती पर बर्फ तो छोटी चीज हुई जब पारा बत्तीस डिग्री पर रहता है तब बर्फ गिरती है कलकत्ते में पारा 60 डिग्री से नीचे बहुत ही कम उतरता है इंग्लैंड में कभी शून्य तक भी जाता है परंतु यहाँ पारा शून्य से चालीस पचास डिग्री तक नीचे चला जाता है उत्तरी हिस्से में कनाडा में पारा जम जाता है उस समय मध्यसार का तापमापक यंत्र काम में लाया जाता है जब बहुत ही ठंडक होती है अर्थात जब पारा बीस डिग्री के नीचे रहता है तब बर्फ नहीं गिरती मेरी धारणा थी कि बर्फ गिरी की ठंडक की हद हो गई ऐसी बात नहीं बर्फ जरा कम ठंडे दिनों में गिरती है अत्यधिक ठंडक में एक तरह का नशा सा हो जाता है गाड़ियाँ उस समय नहीं चलती केवल बिना पहिए का स्लेट ज़मीन पर फिसलकर चलता है सब कुछ जमकर सख्त हो जाता है नदी नाले और झील पर से हाथी भी चल सकता है नियाग्रा का प्रचंड प्रवाह वाला विशाल निर्झर जम कर पत्थर हो गया है परंतु मैं अच्छी तरह हूँ पहले थोड़ा डर मालूम होता था फिर तो गरज के मारे रेल से एक दिन कनाडा के समीप दूसरे दिन अमेरिका के दक्षिण भाग में व्याख्यान देता फिर रहा हूँ रहने के कमरों की तरह गाड़ियाँ भी माप के नालों से खूब गर्म रखी जाती है और बाहर चारों ओर अमल धवल तुसार के समूह है कैसी अनोखी छटा है बड़ा डर था कि मेरी नाक और कान गिर जाएंगे पर आज तक कुछ नहीं हुआ हाँ बाहर जाते समय राशिकृत गर्म पड़े कपड़े उन पर मसू का कोट जूते फिर उन पर ऊनी जूते इन सब से आवृत होकर निकलना पड़ता है सांस निकलते ही दाढ़ी जम में जम जाती है उस पर तमाशा तो यह है कि घर के भीतर बिना एक डली बर्फ़ दिए ये लोग पानी नहीं पीते घर के अंदर की गर्मी के कारण वे ऐसा करते हैं हर एक कमरा और सीढ़ी भाप के नलों से गर्म रखी जाती है ये लोग कला कौशल में अद्वितीय हैं भोग विलास में अद्वितीय हैं धन कमाने में अद्वितीय हैं और खर्च करने में भी अद्वितीय हैं एक कुली की रोजाना आज छह रुपए है नौकर की भी वही तीन रुपए से नीचे किराए की गाड़ी नहीं मिलती चार आने से कम का चुरुट नहीं है चौबीस रुपए में मध्यम दर्जे का एक जोड़ा जूता मिल जाता है पाँच सौ में पोशाक बनती है जैसा कमाते हैं खर्च भी वैसा ही करते हैं एक एक व्याख्यान में दो सौ रुपये से तीन हजार रुपये तक मिल सकते हैं मुझे पंद्रह सौ रुपये तक मिले हैं हाँ अब तो मेरा भाग्य खुल गया है ये मुझे प्यार करते हैं और हजारों आदमी मेरे व्याख्यान सुनने आया करते हैं प्रभु की इच्छा से मजूमदार महाशय से मेरी यहाँ भेंट हुई पहले तो बड़ी प्रीति थी पर जब सारे शिकागो शहर के नर नारी मेरे पास झुंड के झुंड आने लगे तब मजुमदार भैया के मन में आग लग गई मैं तो देख सुनकर दंग रह गया फुटनोट एक लेक्चर ब्यूरो की बातों में आकर पहले पहल स्वामी जी ने इसकी ओर से कुछ व्याख्यान दिए परंतु भेद खुल जाने पर उन्होंने इससे नाता तोड़ लिया और पिछ, पहले के मिले हुए धन का बहुत सा हिस्सा भारत में अनेक सत्कार्यों में लगा दिया मेरे जैसा उनका न हुआ इसमें मेरा क्या दोष और मजुमदार ने धर्म महासभा के पादरियों के पास मेरी यथेष्ट निंदा की वह कोई नहीं वह ठग है ठोगी है वह तुम्हारे देश में कहता है कि मैं साधु हूँ आदि कहकर उनके मन में मेरे बारे में गलत धारणा पैदा कर दी प्रेसिडेंट बैरोज को ऐसे बिगाड़ा कि वे मुझसे अब अच्छी तरह बातचीत भी नहीं करते उनके पुस्तकों एवं उन पुस्तिकाओं में मुझे दबाने का भरसक प्रयत्न देखने को मिलता है किंतु गुरुदेव मेरे साथ ही आए दूसरे लोग क्या कर सकते हैं सारा अमेरिका मेरा आदर करता है मुझे भक्ति करता है पैसे देता है गुरु जैसा मानता है मजबूमदार बेचारा क्या करे पादरी इत्यादि ते मेरा क्या कर सकते हैं और ये लोग भी तो विद्वान है यहाँ सिर्फ इतना ही कहने से नहीं बनता कि हम लोग हमारी विधवाओं की शादी करते हैं हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते इत्यादि इत्यादि केवल पादरियों के, के यहाँ से बातें चलती हैं भाई ये लोग तत्व ज्ञान सीखना चाहते हैं विद्या चाहते हैं कोई बातों से अब और नहीं चलेगा धर्मपाल बड़ा अच्छा लड़का है ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है किंतु भला आदमी है इस देश में वह काफ़ी लोकप्रिय हुआ था भाई मजुमदार को देख मेरी बुद्धि ठिकाने आ गई भरतिहरी ने ठीक ही कहा है ये विघ्नत निरर्थकम परहितम तेके न जान जानी मै जो नाहक औरों के हित के बाधक होते हैं वे कैसे हैं यह हमें नहीं मालूम भाई सब दुर्गुण मिट जाते हैं पर वह अभागी ईर्ष्या नहीं मिटती हमारी जाति का यही दोष है केवल पर निंदा और ईर्ष्या वे सोचते हैं कि हम ही बड़े हैं दूसरा कोई बड़ा ना होने पाए इस देश की सी महिलाएं दुनिया भर में नहीं हैं ये कैसी पवित्र स्वावलंबनी और दयावती हैं महिलाएं हो महिलाएं ही यहाँ की सब कुछ हैं शिक्षा संस्कृति सभी उन्हीं में केंद्रित है या श्री स्वयं सुकृत नाम भवनेशु जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं लक्ष्मी रूपणी है इसी देश पर लागू है पापात्म नाम अलक्ष्मी पापियों के हृदय में अलक्ष्मी रूपणी है हमारे देश पर बस यही समझ लो राम राम यहाँ की महिलाओं को देखकर तो मेरे होश उड़ गए त्व स्त्री त्वम श्री स्वम ईश्वरी त्व श्री ही लक्ष्मी हो तुम ही ईश्वरी हो तुम तुम्ही लज्जारूपिणी हो इत्यादि यह देवी सर्वभूतें सुशक्ति रूपेण संस्थिता जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से विराजती हैं यह सब यहाँ से संपर्कित हैं यहाँ की बर्फ जैसी सफ़ेद हैं वैसे शुद्ध मन वाली हजारों नारियां यही हैं फिर अपने देश की दस वर्ष की उम्र में बच्चों को जन्म देने वाली बालिकाएं। प्रभु मैं अब समझ रहा हूँ अरे भाई यत्र नार्यस्तु पूज्यंत रमनते तत्र देवता जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता प्रसन्न रहते हैं बूढ़े मनु ने कहा है हम महापापी हैं स्त्रियों को घृणित कीट नरक के द्वार आदि कहकर हम अध हुए हैं बाप रे बाप कैसा आकाश पाताल का अंतर है यथा तथ्य तो जहाँ जैसा उचित हो ईश्वर वहाँ वैसा कर्मफल का विधान करते हैं ईशोपनिषद क्या प्रभु झूठी गप से भूलने वाले हैं प्रभु ने कहा है तव स्त्री पुमानसी त्व कुमार उत्वा कुमारी तुम्हें स्त्री हो और तुम्ही पुरुष तुम्ही कुमार हो और तुम्ही कुमारी श्वेता इत्यादि और हम कह रहे हैं दूर दूर मबसर रे चाहडाल ए चाहल दूरहट कैने सा निर्मिता नारी मोहिनी किसने इस मोहिनी नारी को बनाया है इत्यादि दक्षिण भारत में उच्च जातियों का नीच जातियों पर क्या ही अत्याचार मैंने देखा है मंदिरों में देवदासियों के नृत्य की ही धूम मची रहती है जो धर्म गरीबों का दुख नहीं मिटाता मनुष्य के को देवता नहीं बनाता क्या वह धर्म है क्या हमारा धर्म धर्म कहलाने योग्य है हमारा तो छुत मार्ग है सिर्फ मुझे मत छुओ मुझे मत छुओ हे हरि जिस देश के बड़े बड़े शीर्ष स्थानीय नेता आज दो हजार वर्षों से सिर्फ यही विचार कर रहे हैं कि दाहिने हाथ में खाएँ या बाएं हाथ से पानी दाहिने और से लें या बाएँ ओर से और जो लोग फट फट स्वाहा क्राम क्रुम हुम हुम करते हैं उनकी अधोगति न होगी तो किसकी होगी काल सुप्ते सुजागृति कालो ही द्रुतिक्रम काल सभी के सो जाने पर भी जागता ही रहता है काल का अतिक्रमण करना बहुत कठिन है महाभारत आदि पर्व एक दो सौ पचास वे जान रहे हैं भला उनके आँखों में धूल कौन झोंक सकता है जिस देश में करोड़ों मनुष्य मछुआ जिस देश में करोड़ों मनुष्य महुआ खाकर दिन गुजारते हैं और दस बीस लाख साधु और दस बारह करोड़ ब्राह्मण उन गरीबों का खून चूसकर पीते हैं और उनकी उन्नति के लिए कोई चेष्टा नहीं करते क्या वह देश है या नरक क्या वह धर्म है या पिशाच का नृत्य भाई इस बार इस बात को गौर से समझो मैं भारतवर्ष को घूम घूम कर देख चुका हूँ और इस देश को भी देखा है क्या बिना कारण के कहीं कोई कार्य होता है क्या बिना पाप के कहीं सजा मिल सकती है सर्वशास्त्र पुराणेश व्यासस्य वचनोद्वयम परोपकारस्तु पुण्याय पापाया परपीड़नम सब शास्त्रों और पुराणों में व्यास के ये दो वचन है परोपकार से पुण्य होता है और परपीड़ा से पाप क्या यह सच नहीं है भाई यह सब देख कर, खास कर देश के दरिद्र और अज्ञता को देखकर मुझे नींद नहीं आती कन्याकुमारी में माता कुमारी के मंदिर में बैठकर भारत के अंतिम चट्टान पर बैठकर मैंने एक योजना सोच निकाली हम जो इतने सन्यासी घूमते फिरते हैं और लोगों को दर्शन शास्त्र की शिक्षा दे रहे हैं यह सब निरा पागलपन है क्या हमारे गुरुदेव कहा नहीं करते थे खाली पेट में धर्म नहीं होता वे गरीब लोग जानवरों का सा जो जीवन बिता रहे हैं उनका कारण अज्ञान है पादियों ने चारों युगों में उनका खून चूस कर पिया है और उन्हें पैरों तले कुचला है सोचो गांव-गांव में कितने ही सन्यासी घूमते फिरते हैं वे क्या काम करते हैं यदि कोई निस्वार्थ परोपकारी सन्यासी गांव-गांव विद्या दान करता फिरे और भांति भांति के उपायों से मानचित्र कैमरा भूगोल आदि के सहारे चांडाल तक सबकी उन्नति के लिए घूमता फिरे तो क्या इससे समय पर मंगल होगा या नहीं ये सभी योजनाएं मैं इतने छोटे से पत्र में नहीं लिख सकता बात यह है कि यदि पहाड़ मोहम्मद के पास ना आए तो मोहम्मद ही पहाड़ के पास जाएगा अर्थात यदि गरीब के लड़के विद्यालयों में ना आ सके तो उनके घर पर जाकर उन्हें शिक्षा देनी होगी गरीब लोग इतने बेहाल हैं कि वे स्कूलों और पाठशालाओं में नहीं आ सकते और कविता आदि पढ़ उन्हें कोई लाभ नहीं एक जाति के हैसियत हमने अपनी जाति विशेषता को खो दिया और यही सारे अनर्थ का कारण है हमें हमारी इन जाति को उसको खोई हुई जाति विशेषता को वापस ला देना है और अनुन्नत लोगों को उठाना है हिंदू मुसलमान ईसाई सभी ने उन्हें पैरों तले रौंदा है उनको उठाने वाली शक्ति भी अंदर से अर्थात धर्मा धर्मनिष्ठ हिंदुओं से ही लानी पड़ेगी प्रत्येक सेवा में बुराइयाँ धर्म के कारण नहीं बल्कि धर्म को न मानने के कारण ही विद्यमान है अतः धर्म का कोई दोष नहीं दोष मनुष्यों का है इसे करने के लिए पहले मनुष्य चाहिए फिर धन गुरु की कृपा से मुझे हर एक शहर में दस पंद्रह आदमी मिल जाएंगे मैं धन की चेष्टा में घुमा पर भारतवर्ष के लोग भला धन देंगे मूर्ख मति भ्रष्ट और स्वार्थपरता की मूर्ति भला वे धन देंगे इसीलिए मैं अमेरिका आया हूँ स्वयं धन कमाऊंगा और तब देश लौटकर अपने जीवन के इस एकमात्र ध्येय की सिद्धि के लिए अपना जीवन निछावर कर दूंगा जैसे हमारे देश में सामाजिक गुणों का अभाव है वैसे यहाँ आध्यात्मिकता का अभाव है मैं उन्हें इन्हें आध्यात्मिकता प्रदान कर रहा हूँ और ये मुझे धन दे रहे हैं मैं कितने दिनों में कित कार्य हूँगा यह नहीं जानता हमारे समान ये लोग पाखंडी नहीं और इनमें ईर्ष्या बिल्कुल नहीं है मैं किसी भी भारतवासी के भरोसे नहीं हूँ स्वयं तो प्राण पर चेष्टा के अर्थ से अर्थ संग्रह करके अपना उद्देश्य सफल करूँगा उसी के लिए मर मिटूँगा सन्निमित्ते वरम त्यागो विनाशें नीतें सती जब मृत्यु निश्चित है तो किसी सत्कार्य के लिए मरना ही सेहतकर है शायद तुम सोचोगे कि क्या असंभव बातें कर रहे हैं तुम्हें नहीं मालूम मेरे भीतर क्या है यदि मेरे उद्देश्य की सफलता के लिए तुम में से कोई मेरी सहायता करे तो अच्छा ही है नहीं तो गुरुदेव मुझे पद दिखाएंगे इति श्री श्री माता जी को मेरा कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम कहना उनके आशीर्वाद से मेरा सर्वत्र मंगल है बाहरी लोगों के सम्मुख इस पत्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं यह बात सभी से कहना सभी से पूछना क्या सभी लोग ईर्ष्या त्याग कर एकत्र रह सकेंगे या नहीं यदि नहीं तो ईर्षा के बिना नहीं रह सकता उसके लिए घर वापस चले जाना ही अच्छा होगा और इससे सभी का भला होगा और वही हमारा जातिगत दोष है इस देश अमेरिका में हुआ नहीं है इसी से ये इतने बड़े हैं हम जैसे कुपमंड दुनिया भर में नहीं है कोई भी नई चीज़ किसी देश में आए तो अमेरिका उसे सबसे पहले अपनाएगा और हम अजय हमारे जैसे ऊंचे खानदान वाले दुनिया में और है ही नहीं हम आर्यवंशी वंशी जो ठहरे वंश कहाँ है यह नहीं मालूम एक लाख लोगों के दबाने से तीस करोड़ लोग कुत्तों के समान घूमते हैं और वे आर्यवंशी हैं कि अधिकम मिति विवेकानंद